गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका एक योग मन के प्रवाह को बांधने की विद्या योग मन के प्रवाह को बांधने की विधि है योग की परिभाषा में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है चित्त की वृत्तियाँ कभी स्थिर नहीं रहती वे सदैव चंचल रहती हैं इन प्रवहमान चित्त वृत्तियों को बांधना अत्यंत दुष्कर कार्य है तथापि चित्त वृत्तियों को बांधने पर ही मन को जाना जा सकता है इसके लिए मन को रोकना होगा विचार के सहारे विचारों को काटना होगा विचार के द्वारा ही विचार के ऊपर उठना होगा यही विधि है यह विधि सुनने में बड़ी पहेली लगती है विचार के सहारे हम विचारों को कैसे काट सकते हैं भारतीय भारतीय साधकों ने इस पहेली को सुलझाया उन्होंने कहा संसार में रहने पर मन सदैव चंचल बना रहता है वह स्वाभाविक रूप से बहता रहता है जब सांसारिक झमेले आते हैं तब उसका प्रवाह और भी प्रखर बन जाता है इसलिए संसार में रहकर तुम मन को नहीं जान सकते अतः तुम अरण्य की ओर चले चलो ऐसे एकांत स्थल में निभृत गिरिगह्वरों में निवास करो जहाँ संसार और उसकी चिंता तुम्हारे सामने न हो तब तो भोजन की कोई समस्या थी नहीं प्रकृति परम दयामयी थी नदी स्वच्छ जल से भरी रहती वृक्ष फलों से लदे रहते और धरतूरी में प्रचुर मात्रा में कंद मूल समाय रहते तब लोग मन को जानने के लिए अरण निवासी हो जाया करते और कंद मूल खाकर आत्मचिंतन में लगे रहा करते वे विचार करते कि मन का स्वभाव कैसा है जीवन की इस पहेली का अर्थ क्या है जन्म और मृत्यु का तात्पर्य क्या है प्रकृति के अंतराल में जो मूल सत्ता है उसका स्वरूप क्या है प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण देवताओं का उद्भव आदिम मानव प्रकृति की शक्तियों की पूजा किया करता था यह मानव का स्वभाव है कि वह अपने से बला बड़ी शक्तियों की पूजा करता है जब वह देखता है कि वह किसी शक्ति पर आधिपत्य प्राप्त करने में सफल नहीं होता तो वह उसकी पूजा करने लगता है वेद मानव के मन की विकास गाथा है मनुष्य का मन क्रमशः जिन सोपानों में से विकसित होता गया है वेद उनका सुंदर कहानी कहते हैं वेदों में पहले हम ऐसे मन को देखते हैं जो अभी अविकसित है फिर वह धीरे धीरे अपना विकास करता है और कालांतर में विकास की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है इसलिए मैं वेदों की मानवीय मन के विकास की गाथा कहता हूँ आदिम काल में मनुष्य प्रकृति की शक्तियों से डरा करता था वह देखता था कि जब जोरों की आंधी आती है तो वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं झोंपड़ियाँ गिर जाती हैं और धन नष्ट हो जाता है आदिम मानव ने कल्पना की कि हो न हो यह आंधी कोई शक्ति है उसने उस शक्ति का मानवीकरण किया यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह जिसकी पूजा करता है उसे मानवीय रूप प्रदान कर देता है वह ईश्वर का भी मानवीय रूप दे देता है और उसे समस्त मानवीय गुणों से युक्त कर देता है इसका कारण यह है कि मनुष्य की कल्पना उसके अपने मन से मर्यादित है यदि कोई मछली ईश्वर की कल्पना करे तो वह ईश्वर को एक बहुत बड़ा मच, बड़ी मछली के रूप में देखेगा यदि कोई भैंस ईश्वर की कल्पना करे तो ईश्वर को वह एक बहुत बड़ी भैंस के रूप में सोचेगा इस प्रकार यदि कोई पक्षी ईश्वर के बारे में सोचे तो उसकी कल्पना में ईश्वर एक बहुत बड़े पक्षी का रूप धारण करेगा अतः जब मनुष्य ईश्वर की कल्पना करता है तो वह उसे मानवीय गुणों से युक्त कर देता है यह मनुष्य का अपना स्वभाव है जब आदिम मानव ने आंधी की प्रचंडता का अनुभव किया तो उसने कल्पना की कि यह एक परी शक्ति है इसे उसने मरुत कहकर पुकारा उसने सोचा कि मरुत एक देवता है वह जब मनुष्यों पर खुश होता है तब उन्हें प्राण प्रदान करता है और जब कुपित हो जाता है तब उनके प्राण ले लेता है इसीलिए वेदों में मरुत की स्तुति करते हुए कहा गया है हे मरुत हम तुम्हारी उपासना करते हैं हमें जो वस्तु सुंदर और प्रिय लगती है वह हम तुम्हें प्रदान करते हैं तुम हम पर कृपा करो आंधियों को मत भेजो इस प्रकार वेदों की ऋचाओं का जन्म होता है मनुष्य ने देखा कि अग्नि जब कुपित होती है तो सारा कबीला जलकर राख हो जाता है सारी संपत्ति स्वाहा हो जाती है इसलिए उसने सोचा कि अग्नि एक देवता है जब वह संतुष्ट होता है तब हमारी रक्षा करता है इसलिए अग्नि की स्तुति में रिचाएँ बनाई गई इसी प्रकार उसने देखा कि जब जोरों से वर्षा होती है तब संपत्ति और फसल नष्ट हो जाती है उसने कल्पना की कि वर्षा का भी एक देवता है इस देवता को उसने वरुण कहकर पुकारा इस प्रकार वेदों में हम भिन्न भिन्न देवताओं का आविर्भाव होते हुए देखते हैं प्रकृति की विभिन्ध शक्तियों को मानवीय रूप देने के कारण ही इन देवताओं का जन्म हुआ है और इनका उदय मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है